आइए सुने कार्यक्रम हवा महल हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं सतीश गर्ग का लिखा प्रसन्न धूप की चोरी निर्देशक सत्येंद्र शरद चौकीदार चौकीदार ये yes, साहब क्या ये साहब ये साहब करता है चौकीदार चौकीदार चिल्लाते चिल्लाते गला सूख गया कहाँ मर गया था मरा नहीं साहब जिंदा हूँ आपका गला जरूर सूख गया साहब जा पानी पिलाए गिला जरूर पिलाएगा साहब आप जैसे बहुत साहबों को पानी पिलाया बता है कुछ नहीं साहब कुछ नहीं साहब का बच्चा बच्चा हम नहीं साहब तो फिर क्या मैं हूँ हम कैसे बोले साहब जा बहुत बातें न बना अपना काम कर ओ फोरे वहाँ कहाँ जा रहा है पानी तो लिया पानी पिलाना हमारा काम नहीं साहब अच्छा बाबा तू मेरा अफसर है नहीं नहीं निगम बाबू अफसर तो आप है हम तो चौकीदार है अच्छा सुन जी माचिस है तेरे पास माचिस तो नहीं है लेटर है अरे वो बीड़ी तो बीड़ी भी है साहब अच्छा <laughs> तुम बहुत अच्छे आते है जी साहब आप भी बहुत अच्छा है ऐसा जी काश वो कमबख्त बड़ा बाबू भी ऐसा समझ समझेगा कब समझेगा? जब आप बड़ा बाबू हो जाएगा अरे बा, तेरे में शक्कर। एक बात बोले अरे एक नहीं दो बोलो साहब वो लाल का घास कोई चढ़ गया क्यों आप बगते हो घास चढ़ गया जी साहब कौन चढ़ गया मैंने नहीं चरा साहब माली ऐसी पूछिए घास चार्ज में है वो, वो तो मुझे भी मालूम है पर जब कोई चर रहा था तो तुम क्या कर रहे थे सच बोले साहब हम्म हम सो रहा था साहब तुम्हें यहाँ सोने के लिए रखा है नहीं साहब तो फिर तुम ड्यूटी पर कैसे सोए हम तो साहब रात के बकवास सोया आप बड़ा बाबू और सब लोग तो दिन में दफ्तर में सोता है।, है, है तुम किस से बातें कर रहे है हाँ साहब आपसे और कहाँ बातें कर रहे हो जी साहब दफ्तर में और ये बकास कर रहे हो माफ कीजिए साहब अब नहीं करेगा अब कभी सच नहीं बोलेगा ओ शू गेट आउट वो खूसट तो मेरी जान ही ले लेगा जाता है अब अब क्या करूं बड़े बाबू आज आप बहुत जंग लग रहे हैं ओ, क्यों? जी ये बुश आप पर बहुत अच्छी लगती है बहुत अच्छी लग रही है नई खरीदी शायद बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया आ, लो सिगरेट पियो शुक्रिया बड़े बाबू बड़े उसी की तो चिंता है आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है मैं हूँ डिप्टी साहब है आप अपना काम कीजिए पार्टी का सारा इंतजाम हो गया जी हाँ वो तो सब हो गया मगर मगर वगर क्या ऑफिस के लॉन में जहाँ पार्टी होने वाली थी ना वहाँ की दूब कोई गया क्या जी लॉन का सारा शो खत्म हो गया हरा भरा लोन गंजा हो गया और आप ताकते रहे सर इसमें मेरी कोई गलती नहीं है मैं तो पिछले एक हफ्ते से इस पार्टी के इंतजाम में बिजी हूँ सुबह निकलता हूँ तो शाम ही को लौट पाता हूँ कल शाम तक तो सब ठीक था तो फिर कल रात में ऐसी क्या मुसीबत आ गई बड़े साहब सुने तो खा जाएंगे चलिए दिखाइए मुझे कहा घास नहीं है आइए चलिए ये जी तुम कहते हो इसे कोई चर गया जी इसे नहीं तुम्हारी अकल को कोई चर गया है जी इसे किसी ने चरा नहीं कोई चुरा ले गया है समझे इतनी बढ़िया घास पूरे शहर में नहीं है जी इधर के हिस्से की तो सारी घास ही खोद कर ले गया आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जी मुझे आज ही पता चला कुछ भी हो आपको मुझे पहले बताना चाहिए पहले कैसे बताता बड़े बाबू देखिए निगम बाबू मुझे आपकी ये आदत कतई पसंद नहीं आप घर बैठे छुट्टी की दरखास्त भी इसी तरह भेज देते हैं लिख देते हैं। अचानक तबियत खराब हो गई। आपको सब बातें पहले ही बता देनी चाहिए आगे ध्यान रखूंगा बड़े बाबू आगे तो ध्यान रखेंगे मगर अभी क्या होगा जी वही तो समझ में नहीं आ रहा ये चोरी हुई कैसे मुझे नहीं मालूम आपको कुछ मालूम भी है जी हाँ क्या जी कुछ नहीं अब मैं बड़े साहब से क्या कहूँगा इस दफ्तर के चौकीदार ठीक से काम नहीं करते रात को गश्त लगाने के बजाय पड़े सोते रहते हैं तभी तो कोई इतनी सारी घास ले गया आपका मतलब है अब मैं रात को आकर चौकीदारों की चौकीदारी किया करूँ इस दफ्तर में अपनी ड्यूटी करता ही कौन है सब मस्ती मारते है जब कोई मुसीबत आती है तो फंसते हैं बेचारे बड़े बाबू तो, तो मैं जाऊँ बड़े बाबू जया जईये मुझे भी डिप्टी साहब के पास जाना होगा पांच परसेंट से फर्स्ट क्लास रह गया जरूर कुछ घपला हुआ है आप स्क्रूटनी करवाइये सर स्क्रूटनी से क्या होता है होता कैसे नहीं सर आपके लड़के का तो फर्स्ट क्लास ही आना चाहिए था सर आप अपने स्टैनो को डिक्टेट करा दीजिए मैं आज ही उसे इशू करवा दूंगा हम्म आप खफा ना हो तो एक बात कहूं सर कहिए कहिए खफा क्यों यही तो सर आप कितने अच्छे हैं मैं हमेशा अपने स्टाफ से ही कहता हूं। हमारे डिप्टी को कभी नहीं आता हमेशा नहीं सर जो बात सच है वो तो कहनी ही पड़ती है मुझे बीस साल हो गए सर्विस करते आप जैसा हसमुख अवसर मैंने आज तक नहीं देखा चीफ साहब के लिए सारा इंतजाम हो गया जी सर लंच पार्टी ऑफ जी और... हाँ सब हो गया है मैंने खुद अपने सामने करवाया है कहीं कोई कसर जी कतई नहीं बहुत ठीक थैंक यू सर थैंक यू बड़े बाबू जी आपको इस पोस्ट पर काम करते कितने साल हो गए क्या पूछते हैं साहब एक अरसा गुजर गया दस साल तो हो ही गए अब तो लगता है इसी पर रिटायर हो जाऊंगा आज चीफ साहब आ रहे हैं जी मैं बड़े साहब ऐसी कहूंगा अगर वो चीफ साहब से कह दें तो कुछ हो सकता है बड़ी मेहरबानी सर आपकी इसमें मेहरबानी की क्या बात है ये तो आपका हक है आपको कभी कोई बैरंट्री तो नहीं मिली अभी तो नहीं मिली पर साहब ये लड़के लोग जो ना करा दें वो थोड़ा है क्यों आपके लड़के क्या जी जी मेरा मतलब दफ्तर के इन छोरे बाबुओं से है जी अब देखिए ना निगम बाबू से मैंने कहा था कि पार्टी का सारा इंतजाम ठीक से करें सब कुछ मैंने अपने सामने करवाया पर दिन भर मैं वहाँ कैसे खड़ा रहता बूढ़ा आदमी ठहरा क्यों क्यों क्या हुआ जी वहाँ का मखमली लान चौपट हो गया क्या कहा आपने वहाँ की दूब कोई चुरा ले गया आप सब लोग क्या कर रहे थे जी कुछ नहीं तो फिर फिर उसे कौन ले गया। पता नहीं सर ठीक है आप सब लोग निकम्मे हैं। आप लोगों से ना फाइल संभाल कर रखी जाती है और ना घास यस सर बड़े साहब के लिए मैं वो घास खास तौर पर दिल्ली से लाया था आज जब वो पार्टी के बहाने चीफ साहब को दफ्तर का बागीचा दिखाते लोगों से उसकी तारीफ करवाते मगर आपने सब चौपट कर दिया आपको मालूम है चीफ साहब बागीचे के कितने शौकीन है सर सर मुझे बचा लीजिए आपको अपनी पड़ी है मैं बड़े साहब को क्या जवाब दूंगा बड़े साहब कहेंगे ये सब तुम्हारी ढिलाई का नतीजा है ये सब तुम्हारी ढिलाई का नतीजा है सर तुमने सब लोगों को सर पे बिठा रखा है यस तुम्हें मालूम है ये खूबसूरत घास मैंने खास इसी मौके के लिए इतनी दूर से मंगवाई थी जी तो फिर तुम्हारे रहते हुए कैसे गायब हो गई जी मुझे बहुत अफसोस है मैं किसी को स्पेयर नहीं करूंगा समझे मेरा इसमें कोई कुछ नहीं है सर तो मेरा है नहीं सर मेरा यह मतलब नहीं था तो फिर क्या मतलब था सॉरी सर देखिए डॉक्टर साहब मैं इस मामले में बहुत बुरा आदमी हूँ नहीं सर आप बहुत अच्छा जी नहीं मैं एकदम बुरा हूँ ये वॉट ये कुछ नहीं सर डिप्टी साहब आपका दिमाग तो ठीक है नहीं सर आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं नहीं सर मैं पूछता हूं वो घास कौन ले गया ये दफ्तर है या मजाक जिसके जी में जो आता है उठा ले जाता है ऐसी बात नहीं है सर तो फिर कैसी बात है कल शाम तो सब ठीक था मैं खुद देख कर गया था आज जब फिर इंस्पेक्शन करने गया तो इसका पता चला अब क्या होगा सर चीफ साहब के आने में कुछ ही घंटे बाकी हैं। आपका सर होगा सब चौपट हो गया क्या इम्प्रेशन लेके जाएंगे चीफ साहब सर आई रियली सॉरी मैं अकेला क्या क्या, क्या करूँ इतना स्टाफ जो है आपके नीचे किस काम का सब निकम्मे हैं। आप मुझे नाम बताइए मैं उसे सस्पेंड कर दूंगा नाम क्या बताऊं सर बड़े बाबू को ही दे इतने साल हो गए काम करते मगर किसी पर भी उनका कंट्रोल नहीं है कहा हैं बड़े बाबू बुनाई उन्हें मे आई कम इन सर गुड मॉर्निंग सर सर आपने मुझे याद किया बड़े बाबू जी आप जानते हैं साहब कितने नाराज हैं मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हुजू? बड़े बाबू मैंने आपसे कितनी बार कहा है आप अपने स्टाफ पर जरा भी कंट्रोल नहीं रखते आपको मालूम है आज चीफ साहब आ रहे हैं और बागीचे की लोन की घास चोरी चली गई क्या कह रहे हैं सर आप दिन भर दफ्तर में काम करते हैं या सोते है सर मेरी बीस साल की सर्विस में कभी ऐसा नहीं हुआ भाड़ में गए आपके बीस साल और आपकी सर्विस यस सर देख लीजिये चीफ साहब के आने तक अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप जाने मैं आपको स्पेयर नहीं करूंगा हुजूर, मैं निगम बाबू से पूछता आपके जाने की जरूरत नहीं उन्हें यही बुला लीजिए बहुत अच्छा मिया ही कमिल सर गुड मॉर्निंग बड़े साहब गुड मॉर्निंग डिपकी साहब गुड मॉर्निंग मिस्टर निगम जी। आपको मालूम है आज चीफ साहब की पार्टी है और इस पार्टी का इंतजाम मैंने आपको सौंपा था जी हाँ वो तो सब हो गया खाक हो गया आपको मालूम है लॉन की घास चोरी चली गई जी आप मुंह बाह क्या देख रहे हैं ये आपका घर नहीं है मिस्टर निगम दफ्तर है दफ्तर यहाँ लड़कपन से काम नहीं चलेगा का। आपको हर काम जिम्मेदारी से करना होगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना होगा समझे जी अभी इसी वक्त बताइए कहाँ गई वो घास बड़े बाबू वो वो वो वो क्या बताते क्यों नहीं मैं माली से पूछता हूँ बुलाइए हजूर सलाम हजूर तुम इस दफ्तर के माली हो ना हम तो आप सब लोगों का माली हैं हजूर तुमसे जो पूछते हैं उसी का जवाब दो बेकार की बकवास मत करो कोई गलती हुई गए का साहब दफ्तर के लॉन की घास तुमने लगाई है ना हाँ हजूर हम ही तो लगाई न उसकी देखभाल भी तुम ही करते हो जी साहब हम हम ही करते हैं तुम्हें मालूम है इतनी बढ़िया दूध बड़े साहब ने दिल्ली से मंगवाई थी हाँ हजूर वो हम जानत इतनी बढ़िया दूध हिया कहाँ मिलते है तो फिर तुमने उस दू को कैसे बेचा बेच दिया हजूर का कहते है देखो माली ठीक ठीक बता दो नहीं तो समझो आज ऐसी नौकरी खत्म और नौकरी ही नहीं पुलिस में रिपोर्ट भी होगी जुर्म साबित हो गया तो जेल जाना पड़ेगा तुम्हारे बीवी बच्चे भू मर जाएंगे हजूर ऊ लान की धूप ऊ का तो हम आज सवेरे बड़े हजूर के बंगले पर लगा दिए हैं कहा बताई सरकार बहुत दिनों से मेम साहब कही रही तो हम हु लगाए दी ओसी वाह भाई वाह आप लोग भी इतनी सी बात का बतंगड़ बनाए हुए है अरे लॉन में खास नहीं रही तो क्या हुआ वहां पर दरी बिछा दी जाएगी सर अपने यहाँ चांदनी भी तो है दरी के ऊपर उसे बिछवा दीजिए। चांदनी क्या हुजूर? उसके ऊपर काली चे बिछवा देंगे और ना? उसके चारों तरफ गमले मैं रख दूंगा सर बहुत अच्छा शो हो जाएगा <laughs> चोरी अभी आपने सतीश गर्ग का लिखा ये प्रसन्न सुना निर्देशक थे सत्येंद्र शरद हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त हुआ